प्रश्न भगवान यह जो मेरा जन्म जन्मों का अहंकार है शायद आपके और मेरे बीच सबसे बड़ी बाधा यही अहंकार मुझे आपके चरणों में झुकने नहीं देता मिटने नहीं देता प्रभु मुझ पर अनुकंपा करे और मुझे मिटाकर इसी जन्म में अपने में समेट कर एक कर ले अहंकार यदि कुछ होता तो उसे मिटाया भी जा सकता था अहंकार तो केवल भ्रांति है मात्र आभास है। जैसे रस्सी में कोई सांप को देख ले अंधेरे में फिर भयभीत हो जाए बाघ खड़ा हो और लोगों से पूछता फिरे कि सांप को कैसे मारू उससे तुम क्या कहोगे दोगे ओ से खंजर की तलवार उससे तुम कहोगे दिया ले जाओ गौर से देखो सांप है ही नहीं रस्सी है अंधेरे में भ्रांति हो गई ऐसा ही अहंकार है तुमने मान लिया है अंधेरे में भ्रांति हो गई अहंकार ऐसे है जैसे तुम्हारी छाया पीछे तो चलती तुम्हारे लेकिन है है उसका कोई अस्तित्व और अगर तुम अपनी छाया से लड़ने लग गए तो बहुत मुश्किल में पड़ोगे जीत तो ना सकोगे टूटोगे बुरी तरह हारोगे यह अर्चन ठीक से समझ लेना छाया से जो लड़ेगा जीत तो सकता ही नहीं हारना निश्चित है इसलिए नहीं कि छाया तुम्हें हरा सकती बल्कि इसलिए कि छाया से लड़ोगे तो अपने ही से टूट जाओगे खंडित हो जाओगे पराजित होोगे बार बार छाया बलशाली है इसलिए नहीं छाया है ही नहीं इसलिए कैसे जीतोगे लेकिन लड़ने में शक्ति वह होगी और जितनी शक्ति वह होगी उतने तुम छीण हो तुम जितने होगे, उतना लगेगा छाया बलवान है और इस गणित को मान के अगर चलते रहे तो टूट जाओगे अपनी ही छाया से लड़ लड़कर अहंकार से लड़ो मत और न केवल तुम खुद लड़ रहे हो सन तुम मुझसे भी कहते हो कि मैं भी तुम्हारे अहंकार को मिटाऊं। अहंकार होता तो जरूर मिटाने का को कोई उपाय हो सकता था अहंकार नहीं जाकर गौर से देखो इसलिए अहंकार मिटाने की बात ही भूल जाओ ध्यान को जगाओ ध्यान से ज्योति जलेगी उस ज्योति में अहंकार कभी नहीं पाया गया दूसरे साधु संत तुमसे कहते हैं अहंकार छोड़ो अहंकार काटो अहंकार मारो मैं तुमसे नहीं कहता मैं तो कहता हूं ध्यान का दिया जलाओ फिर खोज अगर मिल जाए अहंकार तो मेरे पास ले आना अब तक तो किसी को भी ध्यान का दिया जलाने पर मिला नहीं ध्यान का दिया जलते ही तुम जिसे पाओगे वह है आत्मा अहंकार नहीं और उसे मिटाना थोड़ी है और तुम मिटाना भी चाहो तो उसे न मिटा सकोगे अहंकार को नहीं मिटा सकते क्योंकि वह है नहीं और आत्मा को नहीं मिटा सकते क्योंकि वह शाश्वत अस्तित्व है मिटा तो कुछ भी नहीं सकते न अहंकार न आत्मा अहंकार को रोशनी जला लोगे तो पाओगे कि नहीं है और रोशनी जली कि पाओगे कि आत्मा है और आत्मा मेरी और तुम्हारी थोड़ी होती है आत्मा तो शुद्ध अस्तित्व है मेरा भी वही तुम्हारा भी वही सबका वही इसलिए जो आत्मा में प्रविष्ट हो गया बुद्ध उसके महावीर उसके कृष्ण उसके क्राइस्ट उसके नानक कबीर मलुक सब उसके जो सागर में उतर गया सारी नदियां भी उसने पाली जो पहले सागर में उतर चुकी वे भी उसकी हो गई ललित कण की पारावार हूं मैं स्वयं छाया स्वयं आधार हूं मैं बंधा हूं स्वप्न है लघु व्रत में हूं नहीं तो व्योम का विस्तार हूं समाना चाहती जो बीन में विकल्प शून्य की झंकार हूं मैं भटकता खोजता हूँ ज्योति तम में सुना है ज्योति आगार हूं मैं जिसे निश खोजती तारे जलाकर उसी का कर रहा अभिसार हूं मैं जन्म कर मर चुका सौ बार लेकिन अगम का पासका क्या पार हूं मैं कली की पंखड़ी पर ओसखण में रंगीले स्वप्न का संसार हूँ मैं मुझे क्या आज ही या कल झरू मै सुमन हूँ एक लघु उपहार हू मैं जलन हूँ दर्द हूँ दिल की कसक हूँ किसी का हाय खोया प्यार हूं मैं गिरा हूँ भूमि पर नंदन विपन से अमर तरु का सुमन सुकुमार हूँ मैं तुम अमृत के पुत्र हो गिरा हूं भूमि पर नंदन विपन से अमर तरु का सुमन सुकुमार हूँ मैं तुम उस अमृत के वृक्ष के फूल हो जिसका ना कोई जन्म ना कोई मृत्यु बंधा हूँ स्वप्न है लघुव्रत में हूँ नहीं तो व्योम का विस्तार हूँ स्वय हो तो छोटे हो छोटे हो तो ओछे हो ओछे हो तो अहंकार से भरे रहोगे जाग जाओ तो व्योम का विस्तार हो सारा आकाश तुम्हारी कोई सीमा नहीं फिर अहंकार सीमा है आत्मा असीमा है समाना चाहती जो बीन उर्मे विकल व शून्य की झंकार हूं मैं भटकता खोजता हूं ज्योति तम में सुना है ज्योति आगार हूं मैं तुमने अभी सुना है कि मैं में हूं जाना नहीं सुना है कि अमृत पुत्र हो पहचाना नहीं मैं तुम्हें पहचान के सूत्र दे सकता हूं मैं तुम्हें मार्ग का इशारा दे सकता हूं इंगित दे सकता हूं लेकिन संत तुम चाहो कि मैं तुम्हारे अहंकार को मिटा दू यह असंभव तुम्हारी भ्रांति तुम्हारे होश से जाएगी तुम्हारी भ्रांति अगर मेरे होश से जा सकती होती तो बात बड़ी आसान हो जाती अगर आंख वाला अंधे को रोशनी दिखा सकता है तब तो बड़ा सुगम था जगत में सत्य को पा लेना आंख वाला औषधि की चर्चा कर सकता है वैध का पता दे सकता है लेकिन आंख तो तुम्हें अपनी ही तलाश नहीं होगी और वही कठिनाई अहंकार नहीं है बड़ी समस्या बड़ी समस्या है कि ध्यान के लिए जो श्रम करना होता है, ध्यान के लिए जो सतत साधना करनी होती उतना सातत्य हम में नहीं एक दिन किया फिर दो दिन विश्राम हो जाता है, तो एक दिन में जो बनाते हैं वो दो दिन में मिट जाता है फिर वहीं के वहीं फिर कोरे के कोरे कुछ थोड़ी सी लिखावट आती है बस आलस में पुछ जाती सतत चाहिए अगर बूंद बूंद भी सतत टपकती रहे तो चट्टानों को तोड़ देती लेकिन तुम उस श्रम से बचना चाहते हो तो तुम आशा रखियो, मैं तोड़ दूं, मैं तोड़ सकता होता तो तुमसे पूछता ही नहीं तोड़ ही देता नहीं तोड़ सकता हूं इसका ये अर्थ नहीं है कि नहीं तोड़ना चाहता हूं अब जिसने रस्सी को सांप समझा हो उसे ले जाना पड़ेगा रस्सी के पास और वो जाना नहीं चाहता वो भागता है वो भयभीत होता है उससे कहो कि ये दिया रहा आओ मेरे साथ देख लो ठीक वो कहता वहां तो मुझे ले ही मत जाओ वहां सांप पहले सांप का मेरा डर मिटा दो फिर मैं चलूंगा मुला नसरुद्दीन तैरना सीखने गया था पैर फिसल गया सीढ़ी पर नदी के काई जमी थी उठा और एकदम घर की तरफ भागा जिन उस्ताद के साथ गया था जो उसे सिखाने वाले थे तैरना उन्होंने चिल्लाया कह रहे हैं नसरुद्दीन कहाँ आगे जा रहे हो तैरना नहीं सीखना कितने दिन से तुम तो मेरी जान खाते थे कि तैरना सिखा दो नसरुद्दीन ने कब फिर मिलेंगे जब तैरना सीख लूंगा तब नदी के पास आऊंगा अभी पैर फिसल गया देखा नहीं? अगर जरा और पानी में गिर गया होता तो आज जान गमाई होती अब तो तैरना सीख के ही आऊंगा लेकिन तैरना कहा सीखोगे कोई गद्दे तक ये बिछा के थोड़ी तैरना सीखा जाता है, और कितनी गद्दा तक बिछा के तुम हाथ पैर तड़पाओ ये तैरना काम नहीं आएगा का जब नादि नदी में जाओगे भी तैरना सीख सकोगे नदी में जाने में खतरा है। खतरा तो है ही कौन जाने सीख पाओ तैरना न सीख पाओ कहीं डूब जाओ कौन जाने जो ले जा रहा है खुद भी जानता हो ना जानता हो दुस्साहस चाहिए में साहस चाहिए और श्रद्धा चाहिए मुझे देकर मेरे नाविक धीरे धीरे जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अभनी रे जहाँ सांझ सी जीवन छाया ढीले अपनी कोमल काया नील नैल से ढुलकाती हो ताराओ की पांत घनी रे जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में विभूता विभूषी बड़े दिखाई दुख सुख वाली सत्य बनी रहे श्रम विश्राम छितिज बेला से जहाँ सृजन करते मेला से अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाभिक धीरे धीरे हम चाहते हैं कोई ले चले और भुलावा देकर ले चले ये रास्ता ऐसा नहीं यहां तो तुम्हें तो पहले ही सब साफ कर दिया जाएगा कठिनाइयां भी चुनौतियां भी खतरे भी रास्ता दुरू है दुर्गम है पर्वत के शिखर की तरफ उठना है गिरने के खतरे तो है उतार नहीं है कि सुगम हो चढ़ाव है इसलिए दुर्गम है इसलिए हाथ भी जाओगे इसलिए बोझ भी कम कर लेना जरूरी है इसलिए तो रोज रोज कहता हूं फेंक दो तुम्हारा कूड़ा करकट ज्ञान जो तुमने उधार इकट्ठा कर रखा है इतना बोझ लेके पर्वत शिखरों पर न चढ़ पाओगे सिर हल्का करो इतना भार न लिए चलो भूल जाओ कि हिंदू हो कि मुसलमान की ईसाई की जैन की बौद्ध की सिख क्योंकि ये सब न भूलोगे तो ये छाती पर बंधे हुए पत्थर ये तुम्हें आगे न जाने देंगे इन पत्थरों को लेकर तुम सागर तैरने चले हो इन पत्थरों को लेकर तुम पर्वत शिखर चढ़ने चले हो पर्वत शिखर पर तो जैसे जैसे व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है वैसे वैसे बोझ को कम करना होता है क्योंकि थोड़ा सा भी बोझ भारी मालूम होने लगता है एक तो चढ़ाई खून पसीना होता है फिर बोझ निर्बोज हो जाओ निर्भार हो जाओ छोड़ दो सब ज्ञान छोड़ दो सब पंथ छोड़ दो सब मान्यताएं विश्वास खाली हो जाओ शून्य हो जाओ तो देर नहीं लगेगी दिए के जलने में दिया जल सकता है लेकिन खतरा तो लेना ही होगा सब छोड़ने का इसको तुम पकड़े भी रहो और चाहो कि जीवन ज्योति जग जाए तो नहीं हो सकता जब तक तुम जीवन ज्योति के सिद्धांतों को मानते रहोगे जीवन ज्योति की तस्वीरों की पूजा करते रहोगे तब तक जीवन ज्योति ना जलेगी इन तस्वीरों से तुम कितनी ही आशा रखो रोशनी होने वाली नहीं नाविक इस सोने तट पर किन लहरों से खेलाया इस बिहड़ बेला में क्या अब तक था कोई आया उस पार कहा फिर जाऊं तमके के अंचल में जीवन का लोभ नहीं वह वेदना छद्म में छल में प्रत्यावर्तन के पथ में पदचिन्ह चिन्ह न शेष रहा है डूबा है हृदय मरुस्थल आंसू न उमड़ रहा है अवकाश शून्य फैला है है शक्ति न और सहारा अपदार्थ दिंगा मैं क्या हो भी कुछ कुल किनारा घबराहट होगी जब मझदार में नाव पहुंचेगी पुराना किनारा छूट जाएगा और नए किनारे का दूर दूर तक कोई पता नहीं पुराने सब आधार छूट जाएंगे और नए आधार समय लेते पहले तो पुरानी भूमि हट जाएगी पैरों के नीचे से तब बहुत घबराहट होती कि कहीं मैं अधर में ना गिर जाऊं कहीं मैं अतल में ना गिर जाऊं मृत्यु जैसा लगता है ध्यान इसलिए तो लोग ध्यान की बातें करते ध्यान नहीं करते ध्यान के संबंध में शास्त्र पढ़ते हैं ध्यान नहीं करते जितनी देर बातें करते हैं जितनी देर शास्त्र पढ़ते हैं उतनी देर ध्यान कर ले तो सब हल हो जाए सब व्याधि कट जाए औषधि मिल जाए मगर ध्यान नहीं करते ध्यान पर बड़ा विवेचन करते ध्यान के संबंध में बड़ी बाल की खाल निकालते ध्यान की विधियों के संबंध में खूब लोग जानते लेकिन ध्यान का स्वाद जरा भी नहीं लिया उस पार क्या है वे इसी पार से बता सकते शास्त्र पढ़ लिए नावें कैसी होती हैं, उनकी भी तस्वीरें देख ली मझधार में कैसे तूफान उठते हैं उनकी भी अफवाहें सुन ली सब इसी किनारे बैठे बैठे एक इंच पानी में नहीं उतरे एक डग मजदार की तरफ भरी नहीं ना डा, डांडा उठाई नाव खेई न कभी खतरा मोल लिया अपनी अपनी सुरक्षा में बैठे खिड़की द्वार दरवाजे सब बंद किए और वहीं चर्चा चल रही है रोशनी की चर्चा और अंधेरे में बैठे, करो चर्चा करते रहो जन्मों जन्मों तक रोशनी चर्चा से नहीं होती संत कठिनाई कुछ और नहीं है कठिनाई सिर्फ इतनी है कि सातत्य को निर्मित करना होगा चाहे कुछ ही क्षण क्यों ना हो चुप बैठ रहो छोड़ना है सोचना विचारना छोड़ना है कल्पना छोड़ना है कल्पना के जाल और लोग क्या क्या कल्पना बनाए बैठे या तो इस स्मृतियों का एक अंबार लगा रखा है उसी में कोरेतते रहते लौट लौट के पीछे देखते रहते आहा कल कितना सुंदर था जो बीत गया और कल भी तुम थे और तुम प्रसन्न दिखाई पड़े थे तब तुम कह रहे थे आहा जो कल बीत गया वो कितना सुंदर था जो बचपन बीत गया वह कितना प्यारा था जो दिन बीत गए वे सत्युक्त थे स्वर्णयुक्त थे राम राज्य था या तो पीछे की तुम स्मृतियां बांधे बैठे हो उन्हीं में खोए रहते हो, या फिर भविष्य की योजनाएं बना रखी व्यर्थ की योजनाएं व्यर्थ की कल्पनाएं छोटी छोटी बात से मौका भर मिल जाए तुम्हे सरकने का तो या तो अतीत में सरक जाते हो या भविष्य में सरक जाते हो और इन दोनों में उलझे रहने के कारण ध्यान नहीं बन पाता ध्यान है वर्तमान में होना ना अतीत भविष्य। इतने क्रोधित और परेशान क्यों रहे हो, रहे हो भाई ब्रह्मचारी जी मुल्ला नसरुद्दीन विस्मय से बोला ऐसे उत्तेजित होने की तो कोई बात ही नहीं हुई और पेट पर से एक चूहा ही निकला है कोई हाथी तो नहीं निकला फिजूल में नाराज हो रहे हो तुम्हे घटनाओं की श्रृंखलाबद्धता का नियम नहीं मालूम मटका ब्रह्मचारी ने अपने पलंग पर सूटते हुए कहा अभी तक मेरी तोंद पर से चींटियां आदि ही निकलती थी आज ये चूहा निकल गया यदि इसी तरह बात आगे बढ़ती गई तो कल बिल्लियां निकलेंगी परसों कुत्ते निकलेंगे फिर कुत्तों पर ही बात तो रुकेगी नहीं अरे मिया धीरे धीरे आदमी और गदे घोड़े निकलेंगे गाय भैंस निकलेंगी और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हाथी भी निकलने लगेंगे ब्रह्मचारी जी गुस्से में बोले तब किसी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरा पेट पेट न हो के आम रास्ता बन जाए। लोग बड़ी दूर की सोचते चींटे-चींटियों से हाथियों तक का हिसाब लगा लेते तो या तो तुम भविष्य में खो जाते कि कल ऐसा होगा कल ऐसा करेंगे जब ध्यान लगेगा जब समाधि फलेगी जब बुद्धत् का फूल खेलेगा तो कैसा आनंद नहीं होगा एक क्षण को लगता है स्वर्ग उतर आया लोग इस जन्म में ही नहीं अगले जन्मों तक का इंतजाम कर रहे हैं परलोक की फिक्र कर रहे हैं स्वर्ग में थोड़ा सा बैंक बैलेंस हो इसका इंतजाम कर रहे हैं स्वर्ग के खाते में भी थोड़ा पुण्य जमा कर रहे हैं अतीत में लौटते हैं या भविष्य में और दोनों के मध्य में जो बारीक सी रेखा है वर्तमान की उससे चूक जाते बस उससे चूके कि ध्यान से चूके उससे चूके कि अहंकार निर्मित होगा और हाथ तुम्हारे कुछ लगेगा नहीं अतीत राख है प का राख हो चुका जो बीत गई सो बात गई जीवन में एक सितारा था माना वह बेहद प्यारा था वह डूब गया तो डूब गया अंबर के आनंद को देखो कितने इसके तारे टूटे कितने इसके प्यारे छूटे जो छूट गए फिर कहा मिले पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है जो बीत गई सो बात गई जीवन में वह था एक कुसुम थे उस पर नित्य निछावर तुम वह सूख गया तो सूख गया मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलिया मुरझाई कितनी वल्लरिया जो मुरझाई फिर कहा खिली पर बोलो सूखे पत्तों पर कब मधुबन शोर मचाता है जो बीत गई सो बात गई जीवन में मधु का प्याला था तुमने तनमन दे डाला था वो टूट गया तो टूट गया मध्रियाल का आंगन देखो कितने प्याले हिल जाते हैं गिर मिट्टी में मिल जाते जो गिरते हैं कब उठते हैं पर, बो, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मध्रल पछता है जो बीत गई सो बात गई मृदु मिट्टी के हैं बने हुए मधुघट टूटा ही करते हैं लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं फिर भी मधुराल के अंदर मधु के घट है मधु प्याले हैं जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यानों पर जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोया है कब रोता है कब चिल्लाता है जो बीत गई सो बात गई पहला सूत्र ध्यान का जो बीत गई सो बात गई फिर लौट लौट मत देखो फिर स्मृतियों को मत क्रोधो स्मृतियों को मत जगाते, जगाते रहो जगाते रहोगे वे जागती रहेंगी जगाते रहोगे उनमें पुनः पुनः प्राण डालते रहोगे उन्हीं से घिरे रहोगे लोग बैठे हो तो उनसे पूछो क्या कर रहे हो बस दो काम में से एक कुछ कर रहे होंगे या तो अतीत में उधेड़ बुन चल रही होगी या भविष्य में अतीत जा चुका और भविष्य भी आया नहीं दोनों का अभाव है और अभाव में तुम जीते हो उसी अभाव से अहंकार निर्मित होता है भाव में जियो अस्तित्व में जियो अस्तित्व के सघन प्रकाश में अहंकार की छाया नहीं बनती फिर अस्तित्व की सघन अग्नि में सब जल जाता है कूड़ा करकट और कितनी ही तुम योजनाएं बनाओ भविष्य की कितनी ही कल्पनाएं सजाओ, कितने ही सपनों में श्रृंगार भरो कितने ही सपनों को निर्मित करो सब मिट्टी में मिल जाएंगे क्योंकि अस्तित्व तुम्हारे सपनों के अनुसार नहीं चलता अस्तित्व तुम्हें मानने को मजबूर नहीं अस्तित्व का अपना ढंग है अपनी शैली है अस्तित्व की अपनी गति है एक एक की सुनेगा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा किस किस की सुने इसलिए अस्तित्व तथस्थ भाव से बहा जाता है तुम अगर उसके साथ बह लो तो ध्यान लग जाए लेकिन तुम साथ बहो कैसे तुम्हारी अपनी योजना तुम अस्तित्व पे आरोपित करना चाहते हो तुम चाहते हो ये जीवन की धारा बाए मुड़े कि दाए मुड़े कि अभी ठहरे कि क्या विश्राम करना है कि अभी सागर में ना गिरे अभी ऐसा हो अभी वैसा हो तुम शर्तें लगाए जाते हो तुम अकेले हो अनंत अनंत लोग हैं, सबकी शर्तें अस्तित्व तो किसकी सुने किसकी ना सुने अस्तित्व चुपचाप चला जाता है अपनी गति में अपनी मदमस्ती में खास तुम अस्तित्व के साथ बह सको तो ध्यान हो जाए तुम्हारी फिर कोई मांग नहीं होनी चाहिए सन्यास का मेरे लिए यही अर्थ कोई मांग नहीं कोई अपेक्षा नहीं जो है उससे राजी होना संन्यास जो है जैसा है सुंदर है शुभ है उसमें तल्लीन होना संन्यास उसमें लवलीन होना संन्यास जो है उसमें परितुष्ट होना फिर कहा अहंकार न रहा अतीत ना रहा भविष्य बस इन्हीं दोनों के सहारे अहंकार खड़ा होता ये दो बैसाखियां जो अहंकार को खड़ा करती तुम्हारे वर्तमान में की बैसाखियां गिर गई और ध्यान रखो इतना जो विषाद दुनिया में दिखाई पड़ता है इतना जो दुख दिखाई पड़ता है उसका अधिकतम कारण है अपेक्षाएं अपेक्षाएं हैं, तो आज नहीं कल जब अपेक्षाएं टूटेंगी तो प्राणों पर संकट के बादल घेराएंगे मेरी अमीर विधवा मौसी के बच्चे नहीं थे मगर उनके पास धन खूब था उन्हें कुत्ते पालने का शौक था उनके घर में पांच कुत्ते थे मैंने जिंदगी भर धन पाने के लोभ में उन्हें खुश रखने की हर तरह से कोशिश की उनके नापाक बदबूदार कुत्तों को खूब प्यार जताया पागल कुतियों की पूछो पर हाथ फेरा खुजलीदार पिल्लों को उठाकर गले से लगाया मेरी मौसी कल मर गई, डबू जी ने अपने दोस्त मुल्ला नसरुद्दीन को बताया नसरुद्दीन ने उत्सुकता से पूछा अच्छा तो वह वसियत में तुम्हारे लिए क्या लिख गई डब्बू जी ने रोते हुए बताया बेई पांच सौ दस मरियल कुत्ते कुतिया और पिल्ले तुम क्या चाहते हो अस्तित्व उसे वैसा ही पूरा नहीं करेगा अस्तित्व जो चाहता है तुम उससे राजी हो जाते दुखी होने का रास्ता है तुम अस्तित्व से मांग करो कि ऐसा होना चाहिए और सुखी होने का रास्ता है कि जैसा हो तुम अस्तित्व को धन्यवाद दे सको कि बड़ी कृपा है मैं शुक्रगुजार, मैं आभारी मैं अनुगृहित ऐसे अतीत और वर्तमान से संत मुक्त हो जाओ तो ध्यान सुगमता से सद जाएगा इन दोनों के बीच में ही ध्यान है। ध्यान यानी वर्तमान का क्षण सब कुछ है पीछे भी सब झूठ आगे भी सब झूठ सत्य है अभी और यहीं इस क्षण अगर तुम्हारे भीतर कोई विचार की तरंग न रह जाए फिर कहा अहंकार फिर कहा हो तुम फिर एक सन्नाटा है एक अपूर्व सन्नाटा है उसी सन्नाटे में आत्म अनुभव है निर्वाण मोक्ष समाधि उसी सन्नाटे में सचिदानंद का आगमन सत्यम शिवम सुंदरम के फूल उसी सन्नाटे में खिलते, वही सन्नाटा है। मैं नहीं कर सकूंगा राह दे सकता हूं चलना तुम्हें होगा मैं तुम्हारे लिए नहीं चल सकता बुद्ध ने कहा है बुद्ध केवल मार्ग दे सकते हैं इशारे दे सकते हैं बुद्ध तो मील के पत्थर जिन पर तीर बना है कि इतना और चलो इतने मील और चलो तो फलना जगह पहुंच जाओगे ना तो तुम्हें हाथ पकड़ के जबरदस्ती ले जाया जा सकता है क्योंकि जो जबरदस्ती आए वह मुक्ति नहीं होगी मुक्ति और जबरदस्ती तुम्हें भेंट में भी नहीं दी जा सकती मुक्ति क्योंकि भेंट की कोई कीमत करना ही नहीं जानता कितनी चीजें तुम्हें भेंट में मिली है तुमने कोई कीमत की जीवन तुम्हें भेंट में मिला है तुमने कभी परमात्मा को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु तेरा मैं अनुग्रहित हूं क्योंकि तूने मुझे जीवन दिया जीवन से और क्या मूल्यवान हो सकता है नहीं तुम्हारे भीतर कोई अनुग्रह नहीं उठा उसने तुम्हें चैतन्य दिया है तुमने अपने चैतन्य के लिए धन्यवाद दिया नहीं शिकायतें की होंगी संदेह प्रकट किए होंगे न अनुग्रह जगह न श्रद्धा जगी ऐसे ही तुम्हें अगर मोक्ष भी मिल जाए तो तुम मोक्ष में भी शिकायतें करोगे कि आज धूप ज्यादा है कि आज बरसा हो गई कि आज कपड़े सुखाने थे कि आज ये करना था कि आज वो करना था तुम्हें मोक्ष भी अगर मिल जाए मुफ्त परमात्मा ने सब दिया है मोक्ष को बचा रखा है वो तुम्हें खोजना है ताकि तुम उसकी कीमत कर सको उसका मूल्य कर सको परमात्मा ने तुम्हें सब देख के देख लिया कि तुम्हें जो भी दिया जाए उसका तुम मूल्य नहीं करते तुम अपने श्रम से जिसे पाते हो उसका ही मूल्य करते हो दो कोणी की चीजों का भी तुम मूल्य करते हो अगर श्रम से मिले और अगर मुफ्त मिल जाए तो तत्काल तुम्हारे मन में उनकी कोई कीमत नहीं रह जाती कीमत आंकने का तुम्हारे पास एक ही उपाय एक ही मापदंड है और वो ये कि कितना श्रम तुमने किया परमात्मा ने जो आखिरी बहुमूल्य चीज है जो परम जीवन है वो रोक रखा है सब दे दिया है तुम्हें उसे खोजने की सारी सुविधा दे दी उसे पाने का सामर्थ्य दे दिया है, उस तक पहुंचने की पूरी की पूरी शक्ति दे दी मगर उस परम शिखर को छोड़ रखा है, ये शुभ किया है ये उचित ही किया है उसे तुम्हें ही पाना होगा उसे कोई तुम्हें नहीं दे सकता और कोई अगर कहे कि मैं तुम्हें दूंगा तो तुम सावधान रहना कोई धोखा है कोई बेईमानी जो ऐसा कहता है तुम्हें लूटेगा जो ऐसा कहता है उससे बड़ा धोखेबाज इस दुनिया में कोई और नहीं सत्य को पाना होता है मोक्ष को पाना होता है ये चीजें हस्तांतरित नहीं होती नहीं तो एक बुद्ध पर्याप्त था सारी दुनिया को बुद्धत्व बांट देता संत श्रम करो तुम्हें मैंने नाम दिया है संत क्योंकि मैं संभावना देखता हूं क्योंकि मैं देखता हूं उस सूरज को जो तुम्हारे अंधेरे में छिपा है उस सुबह को जो तुम्हारी अमावस में छिपी है अमावस के गर्भ में एक भोर है जो कभी भी प्रकट हो सकता है जरा उठो जरा चलो छोड़ो आलस और छोड़ो ये भरोसा कि कोई और तुम्हें दे सकेगा अन्यथा ये तुम्हारे आलस को ही छिपाने का एक ढंग होगा हम बड़े तर्क निकाल लेते हैं अपनी चीजों को छिपाने के एक मित्र मेरे पास आते हैं वर्षों से आते हैं आके चरण छू जाते हैं और कहते हैं कि बस आपके चरण छू लिए अब और क्या करना है मैंने उनसे कहा कि अगर ये सच है तो दुकानदारी भी बंद करो बड़े व्यापारी मेरे चरण छू लिए अब दुकानदारी भी क्या करना उन्होंने कहा कर, ये कैसे होगा दुकानदारी तो करनी ही होगी तो मैंने कहा फिर तुम धोखा किसको दे रहे हो दुकानदारी तुम करोगे मेरे चरण छूने से काम नहीं होता लेकिन परमात्मा मेरे चरण छूने से मिलेगा वो तुम्हें करना नहीं जो तुम्हें चाहिए जो तुम्हें पाना है धन वो तो तुम दौड़ रहे हो खुद वो तुम किसी पर नहीं छोड़ रहे वो मेरे चरणों पर नहीं छोड़ रहे जो तुम्हें पाना नहीं है और ऐसे मिलता हो मुफ्त तो क्या हर्जा है वो तुम मेरे चरणों पर छोड़ रहे अगर श्रद्धा पूरी है तो सब छोड़ दो और अगर श्रद्धा पूरी नहीं है तो फिर ये श्रम करो श्रद्धा को आलस छिपाने का आवरण मत बनाओ आदमी के मन में बड़े तर्क होते बड़ी होशियारियां होती हर चीज से बचने का रास्ता निकाल लेता है मुला नसरुद्दीन को किसने खबर दी कि नसरुद्दीन तुम यहां बैठे होटल में क्या कर रहे तुम्हारी पत्नी एक आदमी से घर में प्रेम कर रही नसरुद्दीन ने कहा अभी ठीक करता हूं उसको चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा शक तो मुझे भी था अभी जाकर उसे नसीहत चख नसुद्दीन भागा हुआ घर पह खिड़की में छलांग लगा के अंदर घुस गया वह आदमी पत्नी के साथ पलंग तो लेटा हुआ था वह आदमी भी उठ के एकदम से अलमारी में छुप के खड़ा हो गया नसुद्दीन तो गुस्से में आग बबूला हो ही रहा था उसने अलमारी खोली बस अलमारी खोलते ही से एकदम उसका गुस्सा शांत हो गया वो था गांव का पहलवान बोला कि उस्ताद यहां दिन में भूत बन के खड़े होके मेरे बच्चों को डराने की कोशिश करते हो, शर्म नहीं आती? तभी तो मैं कहूं कि फजलू रोज मुझसे कहता है कि पिताजी घर में बूथ जरूर तुम्हें को देख कर डर गया हो अपने घर जाओ कुछ काम करो भाई देखा तरकीब निकाल ली उसने मगर कोई ऐसे मानने वाले थोड़ी होते हैं और पहलवान से जब तुम इस तरह कहोगे तो पहलवान भी समझ गया कि हालत क्या है दूसरे दिन फिर नसरुद्दीन घर पहुंचा देखा कि छाता बाहर रखा किसी का जूते उतरे जूते का बड़ा लंबा ढंग देख के समझ गया कि वही पहलवान होना चाहिए छाते पर देखा तो उसका नाम लिखा है उठा के छाते को अपने पैर पर रख के तोड़ डाला दो टुकड़े कर दिए और कहा की हे प्रभु बरसा कर दे क्या करो अब हो जाए वर्षा चखा दे इसको मजा आदमी न मालूम कितने हिसाब खोज लेता है जिस चीज से बचना सावधान रहना अपने मन से तुम्हारा मन बहुत तर्क कुशल है वो आलस्य को श्रद्धा कह सकता है उसे शब्दों पे शब्द की परतें जमाने में कोई अड़चन नहीं आती वो बेईमानी को आस्तिकता बना लेता है वो पाखंड को धर्म बना लेता है वो थोथे आडंबर को नीति मानने लगता है वो दिखावे को दूसरों के सामने प्रदर्शन करने को सदाचार समझ लेता है बहुत जागरूक होकर अपने मन की चालबाजियों को देखो संत संतत्व तो घटना है घटेगा और मैं खुश हूं जिस ढंग से तुम विकसित हो रहे हो इधर इन पांच सात वर्षो में बहुत कुछ हुआ है तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदला है लेकिन बहुत कुछ अभी और होना है चलो आकांक्षा भी पैदा हुई कि ये अहंकार जाए ये भी क्या कम लोगों की आकांक्षाएं है तो हैं कि अहंकार कैसे भरे कैसे बढ़े तुम में ये आकांक्षा पैदा हुई कि अहंकार जाए ये भी शुभ लक्षण वसंत का पहला फूल खिला जैसे अब और फूल भी आते ही होंगे पहले फूल ने खबर दे दी कि वसंत आ गया अब दूर नहीं और मैं तुम्हारे विकास से खुश हूं लेकिन अभी बहुत यात्रा पड़ी है। जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे विकास से खुश हूं तो इतना ही समझना कि तुम्हें बल दे रहा हूं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूं तुम्हें आश्वस्त कर रहा हूं कि इतना चल लिए हो थोड़ा और चलो थोड़ा और चलो धीरे धीरे चलते चलते एक एक कदम चलते चलते हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाती बुद्ध पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे आशा थी कि गांव पहुंच जाएंगे दोपहर तक लेकिन सांझ होने लगी आनंद थक गया है बहुत थक गया है बुद्ध भी थक गए हैं पहाड़ी रास्ते पर एक खेत में बने झोपड़े के पास रुके आनंद ने झोपड़े के बाहर बैठे बूढ़े किसान से पूछा उसकी बुढ़िया भी बैठी वहीं को चरखा काट रही पूछा कि गांव कितनी दूर है उस बूढ़े ने कहा होगा ये कोई चार मील। चार मील सुनते ही आनंद का तो चेहरा और उतर गया चार कदम चलने की हिम्मत न थी गिरी गिरी हालत हो रही थी कि अब गिरे तब गिरे इतने थक गए थे भूखे प्यासे दिन भर की तपन बुढ़िया ने चरखा चलाना रोक दिया और अपने बूढ़े से कहा कि जरा होश से बातें करो देखते नहीं कितने थके माने यात्री अरे दो मील बहुत होगा और बुढ़िया ने कहा कि मैं कहती हूं कि दो मील ये बुढ़ाऊ की बात है मैं सुनू इनको कुछ होश नहीं सठ आ गए होगा ये कोई चार मील चार मील सुनते ही आनंद का तो चेहरा और उतर गया चार कदम चलने की हिम्मत नहीं थी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 बुढ़ो की बात है मैं इनको कुछ होश नहीं सठ आ गए थोड़ी हिम्मत आई आनंद ने लेकिन बुद्ध हम रास्ते में आनंद पूछने लगा आप हंसे क्यों बुद्ध का इसलिए हंसा कि बुढ़िया ने जो किया वही काम मुझे 24 घंटे करना पड़ता है चाहे चार मील हो कि 40 मील हो मैं कहता हूँ यही दो मील यही दो मील और यही हुआ जब मील चलने के बाद गाँव नहीं आया फिर किसी राहगीर से पूछा आनंद ने कि भाई गांव कितने दूर है दो मील सुना था दो मील तो निकल भी गए उसने कहा यही थोड़ी हिम्मत आई आनंद ने लेकिन बुद्ध हसे रास्ते में आनंद पूछने लगा आप हंसे क्यों बुद्ध ने कहा इसलिए हंसा कि बुढ़िया ने जो किया वही काम मुझे 24 घंटे करना पड़ता चाहे चार मील हो की चालीस मील हो मैं कहता हूँ यही दो मिल यही दो मिल और यही हुआ जब दो मील चलने के बाद गांव नहीं आया तो फिर किसी राहगीर से पूछा आनंद ने कि भाई गांव कितनी दूर है दो मील सुना था दो मील तो निकल भी गए उसने कहा यही होगा कोई दो मील बस अब आया और दो मील चल के भी गांव नहीं आया बुध ने कहा आप समझे उस बुढ़िया की भाषा मैं समझा बूढ़ा सठिया नहीं गया था बूढ़ा सच्चाई कह रहा था बुढ़िया ने करुणा की उसने कहा जरा देते नहीं, कितने थके माने लोग इनको चार मील बताते शर्म नहीं आती अरे दो मील बहुत रास्ता तो लंबा है लेकिन इतना भी लंबा नहीं कि पूरा ना हो सके मंजिल कठिन तो है मगर असंभव नहीं साधना तो करनी होगी साध्य है दुरू है दुर्गम है असाध्य नहीं फिर तुम जैसा चलाए हो जितना चलाए हो उससे आशा बंदती कि आगे भी रास्ते ठीक मिलते जाएंगे मुझ पर मत छोड़ो मुझ पे छोड़ने में खतरा है छोड़ा मुझ पर कि तुम बस बैठ जाओगे यही तो इस पूरे देश का दुर्भाग्य इसने छोड़ दिया सब मान लिया कि भगवान की इच्छा होगी तो सब हो जाएगा भगवान की इच्छा से निश्चित सब हो सकता है मगर पहले तुम्हें अपनी पूरी इच्छा को श्रम में संलग्न कर देना होगा तुम जब अपनी इच्छा को पूरा का पूरा श्रम में संलग्न कर देते हो उसी क्षण भगवान की ऊर्जा तुम्हें मिलनी शुरू होती उसके पहले नहीं तुम अपना पूरा श्रम ध्यान में लगा दो मैं तो साथ खड़ा ही हूँ और परमात्मा भी तुम्हारे साथ खड़ा है सारा अस्तित्व तुम्हारे साथ जब भी कोई व्यक्ति ध्यान की दिशा में उतरता है सारा अस्तित्व आनंद मग्न हो उसे सहयोग देता है क्योंकि कोई भूला भटका घर आ रहा है कोई दूर निकल गया वापस लौट रहा है कोई बीज फूट रहा है अंकुरित हो रहा है पल्लवित हो रहा है आकाश उसे छाया देता है सूरज उसे गर्मी देता है बादलों से पानी देते हैं भूमि उसे प्राण देती है ये सारा अस्तित्व उसके लिए सहयोगी हो जाता हां अस्तित्व के विपरीत चलना हो तो तुम अकेले रह जाते अहंकार की यात्रा अकेले की यात्रा है ध्यान की यात्रा में सारा अस्तित्व सहयोगी मगर अस्तित्व पर ही मत छोड़ देना तुम्हें तो श्रम करना ही है अस्तित्व सहयोग देगा और तुमने अब तक जैसा किया है वह शुभ है ठीक दिशा में तुम्हारे कदम ठीक दिशा में पड़ रहे हैं जरा लॉर्ड के पांच सात साल पहले की अपनी शक्ल याद करो संत सब बदल गया है संत जब शुरू शुरू में यहां आए और ध्यान करते थे तो ध्यान में मालूम है वो क्या करते पंजाबी है तो घूसे चलाते गालियां देते जैसे किसी को मार रहे हो किसी की हत्या कर रहे हो पंजाबी ध्यान भी करे तो है तो पंजाबी ही और जब वो ध्यान में आ जाते तो फिर हिंदी नहीं बोलते तो फिर पंजाबी सब बदल गया है संत के चेहरे से पंजाबीपन विदा हो गया है आदमीयत की झलक आने लगी एक सरलता आई आंखों में भी एक शांति आई व्यक्तित्व में एक सौम्यता आई वह लठितपन चला गया वो जो घूसे ध्यान में उठते थे वो जो मारपीट की वृत्ति ध्यान में जगती थी वो सब शांत हो गई आधा काम तो पूरा हो गया और जब आधा हो गया तो शेष आधा भी हो जाएगा चले चलो चले चलो दूसरा प्रश्न भगवान मैं धनी होना चाहता हूं भी पाना चाहता हूं सुंदर स्त्री भी मैं क्या करूं हरे कृष्ण तुम जरूर किसी धोखेबाज के हाथ में पड़ोगे पहली तो बात यह ख्याल रखना क्योंकि इस तरह की आकांक्षाओं वाले लोग शिकार बनते चालबाजों की तुम अगर धनी होना चाहते हो तो जरूर कोई तुम्हें ताबीज देगा और लूटेगा जितना तुम पे वो भी जाएगा जरा संभल के चलना बड़ी गलत आकांक्षा है एक मुसलमान युवक मेरे पास आया है कुछ दिन मेरे पास रहा है चालबाज था मैंने उसको कहा भी कि तू तो ये सब चालबाज छोड़ दे नहीं तो मेरे पास ज्यादा देर नहीं टिक सकेगा लेकिन वो तो आया ही इसलिए था क्यूँकि मेरे पास इतने लोग आते जाते हैं इनमें से किसी ने किसी को वो फांस ले और लोग आके मुझसे शिकायत करने लगे उसने हमसे सौ रुपये ले लिए कोई कहता आके वो कहता उसने हमसे अंगूठी ले, ले ली कोई कहता वो गया उसने हमारी घड़ी ले ली मैं उनसे पूछता कि कोई तुमसे घड़ी ले कैसे लेगा तुमसे अंगूठी ले कैसे लेगा तुमसे सौ रुपये कोई ले कैसे लेगा उसने कहा कि उसने हमें पहले चमत्कार करके दिखाया एक रुपए का नोट लिया उसकी दो बना दी जब उसने एक के दो बना दिए तो हमने सोचा कि सौ के भी दो बना देगा। वो लेके हो गया। होने ही वाला है तो मैं उनसे कहता कि तुम उसी को दोस्त दोगे या अपने को भी दोस्त दोगे वो तो चालबाज है जाहिर मगर तुम कुछ ईमानदार हो ऐसा नहीं आखिर बेईमान तो तुम भी पक्के हो सौ रुपए के दो सौ रुपये बनवा रहे थे तुमको अगर धोखा दे गया तो कुछ बुरा नहीं किया तुमको ठीक दंड मिला तुम अगर अपनी अंगूठी को दो अंगूठिया बनवा रहे थे और उसे कुछ थोड़े से हाथ की कलाएं आती थी एक आध नोट को वो दो नोट बनाकर दिखा देता था वो सब झूठा खेल सब हाथ का खेल मगर जब कोई आदमी एक रुपए के नोट को दो रुपए का नोट बना के दिखा दे या एक अंगूठी से दो अंगूठी बना के दिखा दे तो फिर तुम्हारे भीतर लोभ जगता है लोभ खतरनाक अवस्था है कोई न कोई तुम्हें सताएगा कोई न कोई तुम्हें, तुम्हें लूटेगा और जो लोग मुझसे आके शिकायत करते वो कहते कि वो बेईमान है उसको आप यहां क्यों टिकने देते मैं उनसे कहता कि तुमको भी मुझे नहीं टिकने देना चाहिए तुम भी कोई ईमानदार नहीं एक यहूदी अपने बेटे को समझा रहा था कि बेटा अब तू दुकान पर बैठना शुरू कर और इसके पहले कि दुकान पर बैठे कुछ बातें सीख ले जैसे मेरे पिताजी ने मुझे बताया था वो मैं तुझे बताता हूं उन्होंने दो सूत्र मुझे बताए थे पहला सूत्र कि हमेशा अपने वचन का पालन करना ताकि दुकान की प्रतिष्ठा और दूसरा उन्होंने मुझे सूत्र बताया था कि भूल के भी किसी को वचन मत देना न रहेगा बांस न बजेगी बांसरी दुकान पर नीतिक जीवन जीना होता है तो आप अपने बेटे से बोला कि देख कल के सवाल है एक आदमी भूल से सौ रुपए की नोट की जगह मुझे दो सौ रूपये के नोट दे गया वो आपस में चिपके हुए थे तो उसने समझा एक वो जब सीढ़िया उतर रहा था तभी मैंने देखा तो दो नोट थे अब सवाल ये उठता है व्यवसायिक नैतिकता का सवाल कि मैं अपने पार्टनर को बताऊ की न बताऊ देखते ये ईमानदारी व्यवसायिक नैतिकता वो आज भी सीढ़िया उतर रहा है उसका तो सवाल ही नहीं उठता उसको बताना है अपने पार्टनर को बताऊं कि नहीं बताऊं? तुम कहते हो धनी होना चाहता हूं सुंदर स्त्री पाना चाहता हूं बड़ा पद पाना चाहता हूं तुम धोखे में पड़ोगे पाओगे क्या जिन्होंने पा लिया उन्हें क्या मिला है सागरों की खनक खरीदी है दोस्ती के भरम खरीदे आरजुए निसात में हमने कैसे दिलचस्प गम खरीदे दिलचस्प भला मगर दुखी दुख सागरों की खनक खरीदी है दोस्ती के भरम खरीदे आरजुए निसात में हमने सुखी होने की आकांक्षा में कैसे दिलचस्प गम खरीदे धन है पद है प्रतिष्ठा है सुंदर स्त्री हैं, सुंदर पुरुष हैं सब दिलचस्प गम हैं मनोरंजन भला हो जाए थोड़ी देर को मगर पीछे फांसी लगती अभी से सावधान हो जाओ हरिकृष्ण तुम यहां आए होगे, मेरी जीवन दृष्टि के संबंध में सुनकर कि मैं जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करता हूं तो तुमने सोचा होगा चलो यह व्यक्ति है जिससे पूछ लेना चाहिए कि धन पद स्त्री सब कैसे मिले ये व्यक्ति त्याग की बात नहीं करता शायद इसी भ्रांति में तुम यहां आ गए हो यहां त्याग की बात नहीं होती लेकिन बड़ी सूक्ष्मता से त्याग घटित होता है यहां त्याग की बात नहीं होती ये यह सच यहां बात ध्यान की होती मगर जिसको ध्यान आ गया उसको त्याग तो अपने आप आ जाता है। जिसको ध्यान आ गया उसे चीजों की व्यर्थता दिखाई पड़ने लगती और व्यर्थता आ गई समझ में तो पकड़ छूट जाती तुम तो गलत जगह आ गए एक व्यक्ति ने विज्ञापन दिया तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही दिया होगा दो रुपए भेजिए और रातोंरात रात लखपति बनने का फार्मूला मालूम कीजिए अब दो रुपए में कौन लखपति ना बनना चाहे लगभग एक लाख व्यक्तियों ने रुपए भेजे एक सप्ताह बाद उन सभी व्यक्तियों के पास जिन्होंने विज्ञापन से प्रभावित होकर रुपए भेजे थे जवाब मिला जो काम मैं कर रहा हूं वही काम आप भी शुरू कर दीजिए मैं तो रातों रात लखपति हो गए एक लाख ने भेज दिए दो दो रुपए तो वो तो दो लाख रुपए उसके पास हो गए तुम्हें इसी तरह धोखा दिया जा रहा है तुम्हे जुए खिलाए जा रहे मटका चल रहा है और लोग जुआ खिलाते हो तो ठीक है और लोग नाल काटते हो तो ठीक है सरकारें भी जुआ खिला रही सरकार भी जो गांधीवादी होने का दावा करती वो भी लाटरियां निकालती लाटरी जुआ है सिर्फ लोगों को धोखा है लेकिन लोग भी फंस जाता लोभी को लगता है कि एक ही रुपया तो लगाना है दांव पर और लाखों मिल जाएंगे एक दफा मिल गए तो बस मगर करोगे क्या लाखों को पाकर तो की प्रसिद्ध कहानी एक आदमी एक दर्जी हर महीने एक रुपया लॉटरी की टिकट खरीदता था ऐसा वो बीस साल से करता था ना कभी उसको लॉटरी मिली न उसने अब सोचना ही जारी रखा था कि कभी मिलेगी मगर पुरानी आदत हो गई थी तो एक महीने में एक रुपए की खरीद देता था एक रुपए में कुछ बिगड़ता भी ना था मगर 20 बीसवे साल अनहोना घटा द्वार पर आके एक रॉल सराय कार खड़ी हुई उसमें से बड़े बड़े थैले नोटों के भरे हुए लोग उतरे और उन्होंने कहा कि भाई दर्जी अब क्या बैठे कर रहे हो अब छोड़ो छाड़ो सीना पेरोना वो अपनी बटनेस टाक रहा था शाम का वक्त फेको फाको ये सब ये मिल गए तुमको दस लाख रुपए लॉटरी में जीत गए हो तुम तो। दर्जी ने भी आओ देखा ना था दस लाख रुपए मिल जाए तो क्या करना उसने दुकान में ताला मारा और चाबी कुएं में फेंक दी अब करने ही क्या है साल भर में दस लाख रुपए हवा हो गए चीजें जैसे आती हैं हैं वैसे ही जाती ही ये भी ख्याल रखना। जब लाख रुपए आए ऐसे आकाश से उड़ते हुए तो ऐसे आकाश में उड़ते हुए चले गए क्योंकि साल भर वो जीया ऐसे जैसे कोई सहनशाह जिए खरीदी बड़ी बड़ी गाड़िया बड़े मकान सुंदर से सुंदर स्त्रिया बड़े बड़े होटलों में रहा सारी दुनिया का चक्कर मारा आया जो था भोगने योग भोग लिया और जो भोग से होना था वो हुआ साल भर बाद दस लाख रुपए पे पानी फिर गया वो तो अलग साल भर में स्वास्थ्य पे भी पानी फिर गया आंखें भी धुंधली हो गई चश्मा भी चढ़ गया चलने में भी डंडा लेके चलता तो टेक टेक के चल पाता क्योंकि भोग को सस्ता तो पड़ता नहीं टूट गया बिल्कुल शराब और वेश्याएं और रात का जागना और होटलों का भोजन सीधा साधा आदमी था जिंदगी में ये चीजें कभी खाई भी न थी एकदम से खाई तो उसका दुष्परिणाम भी हुआ साल भर बाद आ दरवाजे पर खड़ा हुआ तब याद आया कि चाबी भी तो में फेंक So, कुएं में उतरा ठंड के दिन रूस का मौसम पानी बिल्कुल बर्फ हो रहा उसमें डुबकी मारी बुश्किल चाबी खोज पाया खींच खाच के लोगों ने बाहर निकाला ताला खोल के फिर दूसरे दिन से सुबह दुकान शुरू की लेकिन साल भर मैं ऐसा लगा जैसे 20 साल गुजर गए जैसे 20 साल कम हो गए उम्र के इतना कमजोर हो गया मगर पुरानी आते नहीं जाती फिर वो अगला महीना आया एक तारीख एक रुपए की टिकट उसने फिर खरीद ली हालांकि भगवान से रोज प्रार्थना करता था कि अब नहीं अब मद दिलवाना लाठरी अब बहुत हो गया देख लिया जो देखना था और बर्बादी भी देख ली अब नहीं इधर रोज प्रार्थना भी करता आदमी का ऐसा अद्भुत द्वंद से भरा हुआ मन है तुम जरा गौर करोगे तो तुम्हारे भीतर भी ऐसे ही मन पाओगे इधर कहता रोज भगवान से कि नहीं अब मत दलवा देना एक दफा बहुत जो दिखा दिया नरक वो पर्याप्त मगर टिकट भी खरीदता जाता और साल भर फिर आके वही कार रुकी उसने छाती पीटली उसने मारे गए अब फिर फिर जानता है कि नहीं फंसना मगर फिर निकल के दुआ के बाहर आ गया फिर थैलियां उतरी फिर रुपए, और फिर उसने ताला मारा और कहता जा रहा अपने दिल में हे प्रभु ये क्या करवा रहे ये मत दिखलाओ, ये मैं क्या कर रहा हूं और ताला भी मार दिया और कुएं में जब चाबी फेंकने लगा तब फिर कहा कि हे प्रभु क्यों क्या फिर ठंडे पानी में उतरबाओगे और चाबी फेंक दी मगर फिर उसे दोबारा ठंडे पानी में उतरने की नौबत नहीं आई क्योंकि उस साल वो मरी गए करोगे क्या बहुत धन पाकर बर्बाद होना है कि के हाँ धन लग जाए तो सिवाय बर्बादी के और क्या होगा इस दुनिया में बहुत कम समझदार लोग हैं जो धन का उपयोग जानते हो यहाँ इस दुनिया में बहुत कम समझदार लोग हैं जो किसी भी चीज का उपयोग जानते हर सहानी हो हर चीज से हो जाती बेहतर यही है कि लोगों के पास बहुत चीजें ना हो नितुन सुन की हानिया ही होने वाली मैं धनपतियों को जानता हूं उनको धन तो क्या मिला चिंता मिली संताप मिला बेचैनी मिली, मिली। विक्षिप्तता मैं उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने सुंदरतम स्त्रियों से शादी की और सेवा, चिंता संताप के कुछ भी नहीं क्योंकि जब सुंदर स्त्री होती तो चिंता पकड़ाती मुल्ला नसरुद्दीन ने शादी की तो गांव सब की सबसे बस औरत से शादी की होशियार आदमी गांव भर के लोग पूछने लगे कि नसरुद्दीन तुझे अच्छी से अच्छी स्त्री मिल सकती थी गांव में कितने लोगों के तेरे ऊपर निमंत्रण आए कितने पिताओं ने तुझे समझाया कितने न्योते तुझे मिले और तूने इस स्त्री को चुना जिसे भूत पलित भी देखना तो भाग खड़े हो उसने कहा भाई इसमें घर में रहेगी तो चिंता नहीं होगी एक तो इसकी वफादारी पे कभी शक पैदा नहीं हो सकता ये एक बड़ा लाभ की सदा वफादार रहेगी ये कभी धोखा नहीं दे सकती धोखा देगी किसके साथ इस गांव में तो कोई है नहीं जो इसके पास भी भी आ सके मुसलमानों में रिवाज जब विवाह के पत्नी को घर लाया तो पत्नी ने पूछा कि नसरुद्दीन, रिवाज़ के अनुसार पूछती हूं कि किस किस के सामने घूंघट उठा सकती हूँ किस किस के सामने बुरका उठा सकती हूँ नसरुद्दीन ने कहा मुझे छोड़ के जिसके सामने उठाना हो उठा और ऐसे भी मैं दिन भर घर आने वाला नहीं हूं रात के अंधेरे में ही आऊंगा डरवा जितनों को डरवा सके आखिर तुझसे शादी किस लिए की सुंदर स्त्री लोगों को चिंताएं ले आती धन चिंता ले आता सुंदर पुरुष चिंता ले आती चिंता स्वाभाविक है उसके पीछे गणित है जब स्त्री इतनी सुंदर है तो कोई अकेले तुम ही उसके चाहक होंगे और भी चाह खोगे और अगर तुम ही अकेले चाहक हो उसके तो क्या खाक स्त्री सुंदर की कोई और न मिला तुम ही मिले जब स्त्री सुंदर है जितनी सुंदर है उतनी तो ही उसके चाहक होंगे जब पुरुष सुंदर है तो उतनी ही उसके चाहने वाली स्त्रियां होंगी फिर संदेह पैदा होता है फिर शक पैदा होता है लोग शक शक में ही जीते संसय संस में ही जीते मरे जाते सड़े जाते और सुंदरतम स्त्री भी दो दिन से ज्यादा थोड़ी सुंदर रहती जब उसको पहचान लिया जान लिया फिर क्या करोगे दो तो दिन बाद सब शांत हो जाता है वो तो दूर थी तो सुंदर थी जैसे जैसे पास आएगी वैसे वैसे सौंदर्य समाप्त हो जाए जब तुम उसे घर में ले आओगे डोले में बिठा के बस तभी मुसीबत खड़ी हो जाएगी हरिकृष्ण कुछ जागो समझो डबू जी भागे भागे पोस्ट ऑफिस पहुंचे और हाँ, थे हाँ थे पोस्ट मास्टर से बोलिए सुनिए मेरी धर्म पत्नी धनो की जान खतरे में वह घर के भीतर अपने कमरे में अंदर से दरवाजा बंद करके गहरी नींद में सो रही और अभी अभी घर में आग लग गई मैंने बहुत आवाज दी किंतु उसने दरवाजा नहीं खोला और अब तो घर के भीतर घुसना भी मुश्किल है आप ही बताइए मैं क्या करूँ पोस्ट बोला डब्बू जी आप मेरे पास क्यों आए मैं भला क्या कर सकता हूँ अरे आपको तो फायर ब्रिगेड वालों के पास जाना चाहिए नहीं नहीं मैं वहां नहीं जाऊँगा कते नहीं जाऊंगा डब्बू जी ने लगभग रो लेने वाले स्वर में कहा पिछली बार मैंने यही गलती की थी और साले फायर ब्रिगेड वालों ने सचमुच ही मेरी पत्नी को बचा लिया था आज नहीं कल फिर तुम तो मुक्त होना चाहोगे और विवाह तो आसान तलाक तलाक तलाक बहुत कठिन मुल्ला लेने गया था अपने वकील वकील से बोला ने कहा कि महंगा पड़ेगा विवाह चार गुना ज्यादा खर्चा हो जाएगा अगर नसरुद्दीन ने कहा हो जाए तलाक का मजा ही और है नसरुद्दीन ने कहा अरे कहा विवाह और कहा तलाक क्या तुलना कर रहे हो जाए खर्चा जो भी होना हो अब विवाह का मजा ले लिया तब पता चला कि तलाक बात ही और है। तलाक का मजा ही और है कहावत है अरबी में कि दुनिया में बड़ी शांति होती बड़ा आनंद होता अगर हर पुरुष कुआरा होता और हर स्त्री विवाहित होती ये हो कैसे इसलिए दुनिया में दुख रहने वाला है हरिकृष्ण क्यों दुख की तलाश कर रहे हो यहां मेरे पास आए हो ध्यान की पूछो धन की पूछते परमात्मा की पूछो पत्नी की पूछते हो पद की पूछते निर्वाण की पूछू यह सब तो चल ही रहा है यह सब तो सारा संसार ही है इसी में तो सारे लोग डूबे इतने लोगों को डूबे देख के भी तुम्हें होश नहीं आता अगर इनको कुछ मिल रहा होता तो इनके चेहरे पर चमक होती इनकी आंखों में ज्योति जलती इनके प्राणों में दिया जलता इनके जीवन में दिवाली होती जरा इनको गौर से तो देखो धन भी है मगर इनसे ज्यादा निर्धन लोग तुम पाओगे सुंदर पत्नी है पति है बच्चे और इनसे ज्यादा कुरूप अवस्था में रहते हुए तुम लोग पाओगे पद है प्रतिष्ठा है नाम है दाम है और भीतर घास भीतर कुछ भी नहीं वो जो खेत में बिजू का खड़ा कर देते हैं ना झूठा आदमी हंडी लगा दी उस पर गांधी टोपी रख दी हंडी में डंडा लगा दिया और एक डंडा आड़ा बांध दिया वो हाथ हो गया और गांधी खादी का कुर्था पहनाती और अचकन पहनाती और अगर बहुत ही शौकीन हुआ खेत वाला तो चूड़ीदार पजामा पहनाती और लखनवी जूते क्या जचते दूर से देखो तो बिल्कुल लगता है कि, कि आज नेताजी क्या शहर को निकले सुबह सुबह पशु पक्षी डर भी जाते हैं खली जिब्रम की कहानी है कि मैंने एक बिजुके से पूछा है भाई बिजू यहाँ खेत में खड़े खड़े बरसा में धूप में सर्दी में थक जाते हो 24 घंटे न कोई मनोरंजन न फिल्म न रेडियो न टीवी न कुछ संग साथी न रोटरी क्लब न लायंस क्लब न होटल जा सको न होटल यहाँ आ सके थक जाते हो उदास हो जाते हो मगर देखता हूं कि तुम सदा प्रसन्न खड़े हो अपनी आकड़ में तुम्हारी प्रसन्नता का राज क्या है उस बिजु कन्हने का सुन मेरी प्रसन्नता का राज ये कि पशु पक्षियों को डराने में मुझे जो मजा आता है वो क्या खाक तुम्हारे मनोरंजन में रखा है दूसरों को डराने का मजा ऐसा है क्या बरसा, आए धूप आए, आए सर्दी सब सहलूंगा मगर दूसरों को डराने का मजा ऐसा है ये कहानी प्रीतिकर है नेताओं का भी मजा क्या है बड़े पद पर जो है उनका मजा क्या है दूसरों को डराने का मजा है। दूसरों को दबाने का मजा है। जिनके पास बहुत धन है उनका मजा क्या है मजा यही कि दूसरों को झुकाने का मजा है। कि दूसरों से जी हजूर कहलवाने का मजा ये सब बिजुके हैं इन सब में घास फूस भरी इनकी अचकन वगैरह उतार के भीतर देखोगे तो बड़े हैरान होगे गए जैसे हनुमान जी ने छाती चीरी और उसमें राम जी दिखाई पड़े ऐसे किसी नेता की छाती चीरो और तुम बड़े हैरान हो जाओ एकदम घास फूस ऐसी सड़ी गली की गाय भैंसे भी चढ़ने से इंकार करें गाय भैंस तो दूर गधे भी मुंह फेर ले है क्या उनके भीतर बड़े पद पर भी बैठ जाते तो है क्या भीतर तुम भी बड़े पद पर हो जाओ धन पालो यस पालो, क्या पालोगे इस दुनिया में यस पानी पर खींची गई लकीरों जैसा है अभी खींचा अभी मिटा कितने लोग आए और कितने लोग गए उनका कुछ नाम पता ठिकाना कितने लोग आए और कितने लोग गए सोने के उनके महल थे स्वयं उनके रथ थे और सब हुआ क्या सब मिट्टी में मिल गए कुछ और करो कुछ जो मिट्टी में न मिल सके कुछ और जिसको मृत्यु पहुंच ना सके कुछ और जो तुम्हें अमृत से जुड़ा दे मेरे पास आए हो अमृत की तलाश करो शाश्वत को खोजो वही असली धन है वही असली पद है वही असली सौंदर्य है सच्ची सभी धार्मिक क्रियाकांड व्यर्थ सुधीर क्रियाकांड का अर्थ समझो क्रियाकांड का अर्थ होता है जिसमें तुम्हारा हृदय नहीं और जहां हृदय नहीं है वहां झूठ तो हो ही जाए इसलिए सवाल कृत्य का नहीं सवाल हृदय का है मीरा नाचिए तुम भी वैसे ही नाच सकते हो ठीक वैसे ही घुंगू बांधो वैसा ही इक तारा हाथ में लो आखिर फिल्मी मीराएं होती ना तुम भी फिल्मी मीरा हो सकते हो और बिल्कुल वैसे ही नाच सकते हो मगर वो क्रियाकांड होगा क्योंकि तुम्हारा हृदय तो वहां नहीं होगा एक कृत्य है मुर्दा जिसके पीछे प्राणों की सरिता नहीं बह रही मीरा का नाचना क्रियाकांड नहीं है और तुम्हारा बिल्कुल वैसा ही नाचना और ये भी हो सकता है तुम मीरा से भी अच्छा नाच सको क्योंकि हो सकता तुम नृत्य की शिक्षा ली हो दीक्षा ली हो तुम नृत्य में पारंगत हो मीरा ने कोई शिक्षा दीक्षा ली थी ऐसा तो है नहीं ये तो मौज थी ये तो मस्ती थी ये नृत्य तो कोई सिखावर नहीं थी ऊपर की भीतर से उंगा था तो चाहे नृत्य की कला की दृष्टि से इसमें भूल चूके भी रही होंगी रही होंगी कोई लच्छू जी महाराज या बिच्छू जी महाराज देखते तो फौरन पाते कि इसमें ये ये भूले लेकिन इस नृत्य में प्रेम है आहलाद अर्चना है प्रार्थना है पूजा है यह प्रेम हृदय को चढ़ाने की प्रक्रिया है हृदय को ही लेकर मेरा आई है मंदिर के द्वार पर यह नृत्य क्रियाकांड नहीं तुम इसी नृत्य को करो क्रियाकांड हो जाए इसलिए ध्यान रखना ऊपर से तय नहीं होगी बात कि क्रियाकांड व्यर्थ है या नहीं तय होगी भीतर से और तुम ही जान सकते हो तुम्हारे भीतर को तुम्हारे अंतस को सुधीर और कौन जानेगा तुम जो कर रहे हो वो वस्तुता है या तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो तुम्हारे प्राणों की उमंग है या केवल एक कर्तव्य निभा रहे हो करना चाहिए इसलिए कर रहे हो या कि नहीं रुक सकते करने से इसलिए कर रहे हो मीरा का परिवार विरोध में था जहर भेजा था उन्होंने कि इससे बेहतर तो तू मर जा क्योंकि बदनामी होती शाही घर की महिला रास्तों पर नाचे और वो भी राजस्थान जहां की स्त्री सदियों से घूट नहीं खोली थी वहां घूंगट सरक जाए पल्ला गिर जाए अब नृत्य में कोई घूंगट की ख्याल रखे की पर्दे की ख्याल रखे कि पल्ले को संभाले नृत्य तो नृत्य है और फिर मीरा का नृत्य वो तो अपना तन मन भूल कर नाच रही उसे लोगों का पता ही नहीं उसको तो सिर्फ परमात्मा का पता उससे क्या छिपाना है उसके सामने तो सब प्रगट ही उसके सामने तो सब नग्न ही तो परिवार को कष्ट होता था प्रतिष्ठा को धक्का लगता था लोग आकर कहते होंगे कि राजरानी रास्तों पर नाचे भिगमंगे भीड़ लगा कर देखे राहगीर खड़े होकर देखे हंसी मजाक उड़ाए ये अच्छा है परिवार ने मजबूरी में भेजा होगा जहर कि तू पी ले और मर जा मीरा का नृत्य क्रिया नहीं तुम नाचो मीरा ही जैसे तुम ही जांच सकोगे और कौन जांचेगा तुम्हारा अंतस का मेल बैठ रहा है तुम नाचने में डूब गए हो ऐसे डूब गए कि नर्तक ना बचे नृत्य ही बचे तो समझना क्रियाकांड नहीं रहा फिर प्रेम का अहोभाव हो गया उत्सव हो गया और यही सत्य सभी क्रियाकांड के संबंध में लागू होता है मेरे पास लोग आते हैं। कोई आके चरणों में झुक जाता है और मैं देखता हूं उसके अंतस का उसमें कुछ मेल नहीं उसका अहंकार अकड़ा हुआ खड़ा है अहंकार झुकी नहीं रहा है शायद वो झुक रहा है ये और अहंकार को बढ़ा रहा है कि देखो इसे कहते शिष्टाचार देखो इसे कहते धार्मिकता वो चारों तरफ लोगों को देखता है कि देख लिया इसे कहते विनम्रता, इसको कहते साधुता सरलता ये झुकना न हुआ हालांकि वो झुका मगर झुकना व्यर्थ गया ये शारीरिक व्यायाम हुआ इसमें आत्मा नहीं है ये क्रियाकांड है इससे अच्छा था वो न झुकता कोई झुकता है सच में ही झुकता है पानी पानी हो जाता पिघल जाता बह जाता ख्याल ही नहीं है कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा ख्याल ही नहीं कि मैं कोई विशेष कृत्य कर रहा हूं ख्याल ही नहीं एक आनंद भाव ने पकड़ लिया है एक मस्ती छा गई है दोनों झुके माथेरान था एक शिविर में एक गांधीवादी विचारक और लेखक ऋषभदास रांका मेरे साथ सुबह सुबह घूमने निकले थे उधर से सोहन आ गई उसने जल्दी से जुक्त मेरे चरण छू लिए ऋषभदास राका ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने तो देखा ही नहीं बाद में रिषभ मुझसे बोले कि आपको रोकना चाहिए आपको इस तरह के क्रियाकांड को सहयोग नहीं देना चाहिए मैंने उनसे कहा आप छूओ पैर मैं रोक दूंगा रोक ही नहीं दूंगा मुझे अपने पैर धोने पड़ेंगे क्योंकि वो अपवित्र हो जाएंगे उस दिन से जो मुझसे वो नाराज हुए फिर मुझे दिखाई नहीं पड़े मैंने कहा आप छूए तो क्रिया कांड होगा सोहन ने छुआ तो क्रियाकांड नहीं था कौन रोके किसको रोके वह उसका आत्मिक भाव था रोकना असंभव था रोकना दुष्टता होती क्रूरता होती हा मैंने उनसे कहा आप झुको और आपको ऐसा मजा चखाऊं झुकते वक्त कि फिर आप जिंदगी भर कभी भूल के किसी के सामने झुको मैंने कहा प्रयोग ही क्यों नहीं कर लेते वो तो जो नदारत हुए फिर उस दिन से फिर मुझे दिखाई नहीं पड़े दुश्मनी हो गए मेरे हालांकि बात सीधी साफ थी झुकने झुकने में फर्क है पूजा पूजा में फर्क अर्चना अर्चना में फर्क सारा फर्क क्या होता है हृदय से तुम पूछते हो शीर क्या सची संविधान में क्रिया कांड व्यर्थ क्रिया है तो व्यर्थ अगर हृदय का उनमें इस यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो रजत संखियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर गए आरती बेला को से भर जब था कल कंठों का मेला वैसे उपल तिमिर थाला अब मंदिर में इस अकेला इसे अजर का सुन्य गलाने को गलने दो चरणों से चिन्हित आनंद की भूमि सुनहली सिरों को अंक लिए चंदन की दहली सुमन, बिखरे धूप अर्घ, नैवेद्य अपरमित में सब होंगे अंतरित सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो मन के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्त्रों के बीच सो गया सांसों की समाधि का जीवन मसीगर का पंथ गया बन रुका मुखर कनक का स्पंदन इस, इस ज्वाला में फिर से ज्वालालने दो झंझा है दिभ्रांत रात की मूर्छल गहरी आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी जब तक लौटे दिन की हलचल तब तक यह जागेगा प्रतिपल रेखाओं में भर आभा जल दूध सांझ का इसे प्रभातित जलने दो यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने और तुम्हारे पीतर तो सुन शांत मौन का बेदभाव हो जाए तो फिर हुआ ना क्रियाकंडी न सजी का न रचा गया ना रचा गया कुछ देख नहीं पड़ता यह मंदिर का दीप इसे नीरव से का फिर नीरव चुप तुम्हारे प्राणों का दीप जलता रहे पर पर्याप्त रजत संख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर गए आरती बेला को सक सक भर जब था कलकंठों का मेला उपन था खेला अब मंदिर में इष्ट अकेला इसे अजर का सुन गलाने को गलने दो यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने एक ही बात इस है कि तुम्हारे भीतर का दिया जले फिर वो नीरव ना बजे संख न घड़ियाल न के स्वर छिड़े चलेगा क्योंकि पर्याप्त है उसका होना बस वह तुम्हारे भीतर का दिया जलता रहे सब हो गया या उस दिए की रोशनी में अपने आप सहज सपूत नाच उठे वीणा के स्वर छिड़े गीत तुम्हारे होंठों से फूट पड़े तो फिर गीत फूटने तरह के लोग हुए इस पृथ्वी पर दो तरह के लोग हैं एक है भक्त एक है ध्यानी अस्तित्व दो में बटा हुआ है जैसे स्त्री पुरुष जैसे ऋण विद्युत धन विद्युत जैसे अंधेरा और प्रकाश जैसे जन्म और मृत्यु वैसे ही ध्यान और भक्त ध्यान के लिए तो पर्याप्त है कि भीतर का दिया जलता रहे मौन आवाज भी नहीं होगी बुद्ध के पास बांसुरी नहीं बची न कंट दड़िया न पूजा की हाथ पालथीन में रख के बुद्धि की तरह बैठ जाओ और कुछ भी ना करो कोई क्रिया कांड नहीं लेकिन भीतर हजार हजार विचार चलते रहे तो ये भी क्रिया कांड जो तुम हाथ हाथ रख के बैठे हो सिद्धासन में ये भी क्रिया कांड है क्योंकि इसके भीतर भी प्राण नहीं जीवन नहीं और तो तुम नाचो चैतन्य की बात ना कोई आसन है ना कोई सिद्धासन है मृदंग बच रही है चैतन्य नाच रहे शांत उनके प्रेमी नाच रहे तो भी यह क्रिया कांड नहीं क्रिया मात्र से कोई कांड नहीं हो जाता क्रिया के पीछे हृदय हो तो क्रियाकांड नहीं अक्रिया के पीछे हृदय हो तो अक्रिया भी पूजा बन जाती सब कुछ निर्भर करता है तुम्हारे हृदय पर और इसकी परख तुम्हारे अतिरिक्त तो और कौन देगा तुम्हारे हृदय को तुम्हें जान सकते हो वही कसते रहना वही कसौटी प्रमाण है कि आलोक हो सकता है अंधकार केवल एक चीज का सबूत है कि आलोक संभव है इसलिए अंधकार को नकारात्मक दृष्टि से मत देखो नास्तिक की दृष्टि से मत देखो आस्तिक की दृष्टि से देखो तो फिर तो तुम्हें तो तो तो अंधकार में भी रोशनी छिपी मालूम पड़ेगी अंधकार तो गर्भ है रोशनी अंधकार से गबड़ा न जाओ न भयभीत न चिंतित आनंद मग्न क्यूँकी आती होगी सुबह और जितना अंधकार घना होता है बोर उतनी ही करीब होती गहन है यह अंधकारा स्वार्थ के अवगुणों से हुआ है लुंठन हमारा खड़ी है दीवार जड़ की घेर कर बोलते हैं लोग जीव मुह फेर कर इस गगन में नहीं दिन कर नहीं ससधर नहीं तारा कल्पना का ही अपार समुद्र है गरजता है घेर कर तरुद्रया है कुछ नहीं आता समझ में कहा है श्यामल किनारा प्रिय मुझे वह इतना दो तो देह की या जिससे रहे वंचित गेह की खोजता फिरता न पाता हुआ मेरा हृदय हारा गहन है यह अंधकार स्वार्थ के अवगुणों से हुआ है लुंठन हमारा सच कहते हो अंधेरा है गहन अंधकार है। चारों ओर अंधकार हम बुरी तरह अंधेरे में लूटे। अंधेरा हमें लूट रहा है मगर अंधेरा हमारे कारण जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी वो शिक्षण अंधेरा टूटना शुरू हो जाए नहीं दला जलाते दिया दिया जलाने से कौन रोक रहा है उसे दिया जलाने के लिए तो तुम्हें निरंतर पुकार देगा है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है कल्पना के हाथ से कम नहीं जो मंदिर बना था भावना के हाथ ने जिसमें वितानो को तना था स्वप्न अपने, अपने करो से था जिसे रुचि से ऐसी स्वर्ग के दुष्प्राप्त रंगों से रसों से जो सना था है गया वह तो जुटाकर कर ईट पत्थर अंगड़ो को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है बादलों के असुर से गोया गया नवनील नील नीलम का बनाया था गया मधु पात्र मनमोहक मनोरम प्रथम उषा की किरण की लालिमा की लाल मदिरा थी उसी में जमचमाती नव धनो में चंचला सम वह अगर टूटा मिलाकर हाथ की दोनों हथेली एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई काली तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई आंख से मस्ती झपकती बात से मस्ती टपकती थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई वह गयी तो ले गई, उल्लास के आधार माना पर अथिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है उन्माद के झोंके किचन में राग जागा वैभवों से फेर आखे गान का वरदान मांगा एक अंतर से ध्वनि हो दूसरे में जो निरंतर भर दिया अंबर अवनी को मतता के गीत गागा अंत उसका हो गया तो मन बहलने के लिए ही ले अधूरी पंत कोई गुनगुनाना कब मना है, है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है हाईवे साथी की चुम्बक लो से जो पास आए पास क्या आए हृदय के बीच ही गोया समाये दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणागे के मिलाकर एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए बे गए तो सोच करिए लौटने वाले नहीं वे खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है अंधेरी रात दिया तो नहीं चला क्यों करते हो इतनी कंजूसी क्यों इतनी कृपणता मावाड़ी था, था कंजूस कोई सात मिल पहुंचा होगा तब उसे याद आएगी मैं दिया तो जलता हुआ छोड़ आया हूं पता नहीं वो मेरा बेटा बुझाए ना बुझाए न कितना तेल जल जाए और मुझे तो लौटना दिन सुबह लौट आए सात मिल से लौट आया घर आरोप दस्तक दी बेटे से पूछा कि दिया बुझा दिया कि नहीं बेटे ने कहा दोगे तो तुमने मुझे बुद्धू समझा इधर तुम गए तो उधर मैंने दिया बुझाया सच तो ये है कि तुम जाने में जब बेल लगा रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि कब ये घिसके कब मैं दिया बुझाऊ तेल नहा जल रहा है अरे जब जाना है तो जाओ मगर तुम्हें शर्म नहीं आती साथ में जल क्या है जूते घिस गए हूँ का तूने मुझे समझा क्या जूते बगल में दबा के आया तेरा बाप तू मुझे समझता क्या जूते घिस तो जलाने और ये दिया ऐसा है इसमें तेल लगता मारवाड़ी हो तो भी जला सकते बिन बाती, बिन बाती तेल इसमें बाती भी नहीं लगती तेल भी नहीं लगता ये दिया सच में पीछे तो चलने को बिल्कुल पर चित तत्पर है बस तुम्हारे चित की चकमक नहीं लग रही चकमक पत्थर लिखा दो तो पत्थरों को रगड़ करते आग पैदा हो जाती जल जाते चित चकमक लागे नहीं बस तुम्हारे चित की चकमक जरा रगड़ भी तो भीतर रहे उसके बाहर अंधेरा रहे तो रहे क्या फिक्र जिसके भीतर रोशनी है उसके बाहर भी जिसके पीतर अंधेरा है उसके बाहर भी रोशनी